नमस्कार आप 90.4 एफएम संगीत, संगीत बालकृष्ण जी है जो म्यूजिशियन है म्यूजिक टीचर है संगीत पढ़ाते हैं बच्चों को तो आज हम लोग बात करेंगे विशेष राग दरबारी का्डड़ा पे दरबारी कांडड़ा है क्या इसको कैसे बजाते हैं इसके आरओ और और ये किस शैली में किस तरह से गाया गया है और किस तरह से इसको गा सकते हैं और क्या क्या इसमें परिवर्तन कर सकते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं किस तरह इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारी बातें हम लोग समझेंगे आज के शो में तो आप सभी की तरफ से बालकृष्ण जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार रमेश जी आज का राग है दरबारी कांगड़ा जो की आशावरी है ये भी ये जो है आशावरी पिछली बार भी जिक्र किया था जॉनपुरी का जॉनपुरी राग का वो भी का हाँ, वो भी का था तो आज ये ये भी का राग है जी और इसमें एक बहुत अच्छी बात है की गी जो स्वर है वो तो तीनों कोमल है इसमें अच्छा गी तीनों ही कोमल है अगर हम रेवी कोमल लगा देते बहरा भैरवी माचा अच्छा अच्छा तो इसमें हटा दिया था दरबारी कांगड़ा आ गया तो इस तरह से इसके गैधनी कोमल है इस राग को एक पहचान की एक दोहा कहा गया है राग चंद्र का सार एक पुस्तक है संगीत की बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं <usimiles> तो राग चंद्र का सार लिखी हुई है उस पुस्तक में इसका एक दोहा बनाया गया है तो मैं दोहा दो जी जी मृदु गिद्ध ऋषभ मृदु गिद्ध ऋषभ बकरम वादी संबादित कहत का राग राग चंद्र साख में कहा गया है मृदु ग धनी शुद्ध ऋषभ केवल ऋषभ जो स्वर है रे जो है वो शुद्ध लगाना है बाकी जो स्वर है गय वो कोमल होंगे बकरे सब स्वर ला इसमें गंधार स्वर और दहब स्वर दोनों बकरे की स्थिति में लगे हुए जैसे हमने कहा सारे ग तो हम सीधा गये लगाएंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा इस तरह की अच्छी सी विशेषता नहीं बता पाएगा तो हमें क्या करना है इसको बकरे लगाना है से गा पर सारे माँ गाँ मा को पहले बोलना है फिर कर लेना है जैसे सारे सा हम डायरेक्ट नहीं ले सकते सा रे गाँ चेंज हो गया तो हमें इसकी जो संगति वो बक्र है गय के गधार स्वर के साथ और दैवत स्वर के साथ हमें इसे वक्र स्थिति में लेंगी तो इसमें दोहे के अंदर सब कुछ कह दिया है हमें ज्यादा मतलब वादी संबादी स्वर भी बता दिया है कौन से कोमल स्वर आ रहे हैं वो भी बता दिया है किस किस संगति कैसी है वो भी इसमें बता दिया है तो पता भी कह दिया कि यह कहाना राग है तो मैं एक बार दोबारा बताऊंगा इसको तो, जिससे जो श्रोता हैं उनको अच्छे से समझ में आए मृदु गिद्ध ऋषभ मृदु गि शुद्ध ऋषभ बकरी संबादित रिपे मतलब रिमिंस ऋषभ पैमिन पंचम री रिपे वादी संबादी कहत के राग तो आ, इस आप इससे अच्छे से, अच्छा से पहचान सकते हैं कि कौन सी राग है इसको ज्यादा समझने के लिए पूरा डिटेल लिख के लाओ कौन सा है क्या है नहीं इसमें हाँ इस जो पद है पद है हाँ इसके अंदर इसका सब कुछ मिल गया है तो मैं इस राग के पहले आर और अभरो बताऊंगा आपको फिर थोड़ा सा इसका चलन का तरीका बताऊंगा और फिर मैं इसके छोटे ख्याल पर आता हूँ जरूर तो पहले आर और अब्रोह सा मा रे सा जहाँ हमने गे लगाया गंदा स्वर जो बकर स्थिति में लगाया सा रेगा मतलब मा, माँ माँ ये स्थिति आई है स रेगा मा रे सा पी सा और हमने यहाँ धनी का भी देखो बकर स्थिति में दिया है धा ध खींच के लिया नी से धह को खींचा खींचा है हाँ तो इसी तरह बकर स्थिति में लगाना क्योंकि अगर हमने सीधा लगाया तो राग तो राखा जाएगा जो हाँ जाएगा। तो इसी तरह लगाना है इसको पधनी साध म पा मा रे सा ये इसके आरोह और अवरोह हैं एक बार मैं दोबारा से दोहराऊंगा इन्हें अच्छे से अच्छे से समझ जाएंगे सारे गा मारे सा मे सी सधनी प पग मे सा इसके आरोह अवरोह हो गए अब मैं इसकी पकड़ बताऊंगा कैसे इसको पकड़ के माध्यम से कैसे इसके स्वरों को चलन कर सकते हैं, कैसे इसके स्वरों को बढ़ा करके इस राह को पहचान सकते हैं स रे म मारे सा रे सा रे सा ये इसका पकड़ हुआ है अब इसके बारे में छोटा ख्याल इसका छोटा ख्याल के शब्द हैं घर जाने दे छोड़ मोरी भैया गोपियां श्री कृष्ण झगड़ रही हैं कि मेरी कलाई को छोड़ो छोड़ तो इस तरह से इस पर छोटा से एक भजन बनाया गया है जिसे छोटा ख्याल दिया गया है छोटा ख्याल नाम है और ये क्लासिकल म्यूजिक में सिखाया जाता है कोर्स में है ये सेम तो वही है घर जाने दे छोड़ मोरी बैया घर जाने दे छोड़, छोड़ मोरी बैया हाहा करत तोरे पैया परत है हाहा करत तोरे पया परत है मोहन से झगड़िया मतलब ब्रज का यूज किया है मोहन से झगरिया घर जाने दे छोड़ मोरी बैया आगे इसका अंतर लिया है नगर डगर के लोग बानत हैं नगर डगर के लोग बानत हैं चर्चा करत ब्रज नारिया जाओ जी जाओ जी तुम खाओगे गारिया मोहन से झगरिया घर जाने दे छोड़ मोरी बैया ये छोटा ख्याल है जी, जी पढ़ के सुना दिया है मैंने आपको अब मैं ऐसे आपको गा गाके गा सुना जिससे अच्छे से आए क्या? घर जाने दे छोड़े मोरी भईया, घर जाने दे छोड़े मोरी भईया, हा हा करत तोरे पैया पड़ते हूँ हाँ हाँ कर तोरे पैया पड़ते हूँ मोहन से झगड़िया घर जाने दे छोड़े मोरी भैया घर जाने दे छोड़े मोरी भैया घर जाने दे नगर डगर के लोग वासुनत हैं नगर डगर के लोग वासुनत हैं चर्चा करत ब्रजनारियाँ जाओ जी जाओ जी तुम खाओगे गारियाँ जाओ जी जाओ जी तुम खाओगे गारियाँ मोहन से झगरे घर जने दे छोड़े मोरी भईया घर जने दे छोड़े मोरी भईया हाँ हाँ करत तुरे पैया पड़त हो हाहा करत तुर पैया परत हूँ मोहन से झगड़ियाँ घर जाने दे छोड़ मुरी बैया घर जाने दे छोड़े मुरी बैया घर जाने दे ये छोटा ख्याल आपने सुना है हाँ बिल्कुल ये छोटा ख्याल कानडा का क्योंकि राग दरबारी अलग है दरबारी कानडा अलग है दोनों है, है। <laughs> ये नहीं कि मतलब दरबारी समझ ले कि की दरबारी में दरबारी में तो वो गाना सुनाए के सुना के झनक झनक पायलिया थोड़ा डिफरेंट हैलका क्योंकि दरबारी तो है लेकिन ये कांगड़ा है और ये दरबारी कांगड़ा जो अड़ाना से थोड़ा बहुत मिलता है अच्छा अराना राग है इसका तो अराना से थोड़ा मिलता है बस। थोड़ा सा मिलता है हाँ, बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं और संगीत प्रेमी जो संगीत को जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये दरबारी कानड़ा के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं चर्चा कर रहे हैं और आपको उसके अभ्यास गीत के साथ साथ छोटा ख्याल भी सुनाया और साथ में आरोह और किस तरह से लगाना है बकर स्थिति में इसको ले जाकर लगाना है जो जनरली हम लोग सारे गमो पादर लगाते हैं उस तरह से नहीं होना चाहिए थोड़ा सा हटके है वो सर ने दो बार आपको रिपीट करके बताया है तो इस चीज को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दरबारी कानड़ा ये आपकी अपनी पहचान से आप अलग से इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं गा सकते हैं तो चलिए अभी लेते हैं छोटा सा हल्का सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम मिलेंगे और बात करेंगे दरबारी कानड़ा का आगे और तान कैसे लगाते हैं वो सारी बातें और फिल्मी गीत किस तरह से इसके साथ जुड़े हुए हैं गीत कैसे बनते हैं वो सारी बातें हम सुनेंगे बालकृष्ण जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर संगीत की दुनिया सुनते रहो मुस्कराते रहोर ये मौसम को भी खबर है इतना हसी है मौसम, कितना हसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है मिलती नहीं है मंजिल राही जो अकेला तो, हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है साथी है खूबसूरत ये मौसम तुम्हें खबर है कितना हसी है कितना हसी है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को तो भी खबर है मैंने गाँव है तेरे चेहरे से हटाऊ कैसे लुट गए होश तो फिर होश में आऊ कैसे मैंने गाँव है थी तेरी महकी हुई जुल्फा की घटा तेरी आँखों ने पिला दी तुम पीता ही गया तो बताओ वो नशा है क्यों बताऊ कैसे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं खास दरबारी कानाड़ा के इस राग पर और इसके लिए विशेष रूप से हमें बता रहे हैं बालकृष्ण जी जो म्यूजिक टीचर हैं संगीत बच्चों को पढ़ाते हैं तो आइए आगे वादी और संवादी क्या है दरबारी कानड़ा राग का तो वो हम सुनेंगे सर से आइये आगे बढ़ते हैं हाँ, नमस्कार रमेश जी राज दरबारी कानड़ा की जो बादी और संवादी स्वर हैं वो जो आपको पहले बताया था जी जी। कि एक दोहे के माध्यम से उसमें उसमे वापस बता रहा हूँ इस राग में जो वादी स्वर है वो है ऋषभ हैं, हैं वो बादी स्वर है और इसका पंचम बाद जो संबादी है वादी का मतलब संवादी मतलब तो बच्चे जानते होंगे वैसे तो वादी स्वर का जो उस राग है उसका राजा होता है और संवादी उसका मंत्री होता है उस राग का जैसे हम कहते हैं न राजा जिसका विशेष प्रधान होता है दोनों चीजों को ज्यादा उपयोग होगा था। हाँ। था। तो जाव जाव भी हम होगा, उसमें ऋषभ का पंचम का ज्यादा उपयोग होगा ठहराव या उस पर जोर दिया जाएगा इस तरह का जो है तो स्वर इन दोनों का महत्व के और इस राग का चलन जो है मंद्र सप्तक में और मध्य सप्तक में ज्यादा होता है जितने धीरे ही नीचे जाएगा आवाज भारी हो जाना उस समय इस उस स्थिति में राग ज्यादा चाहेगा जैसे मैंने गया था परते हूँ ये मंद्र सप्तक में गया तो इसलिए आवाज मेरी उस समय धीरे हो गई थी बहुत विशेष रियाज के माध्यम से अगर हम संगीत प्रैक्टिस करें तो इसका समय है का। प्रात कालीन अच्छा तो आप प्रातकालीन प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छा दरवाजा खिलके आएगा इसका जो चलन है वो मंद्र और मध्य सप्तक में जितना आप नीचे तक गएंगे उतना उतना अच्छा आएगा फिर मध्य सप्तक में वापिस इसका अंतरा और थोड़ा सा तार में हल्का सा जाएगा लेकिन मंद्र हाँ, है। है। और मध्य सप्तक पर आप इसको बक्र लेंगे, तभी इसकी हो पाएगी। अगर हमने सीधा गैधनी लगा दी है तो नहीं आएगा या पी तो नहीं आएगा हमें नीध म ग इस तरह का नोट्स लगाना पड़ेगा और इसकी संगति जो बनेगी वो दह के साथ धैनी प इस तरह से धैनी और प आप ऐसे नहीं नी, नी ध प नहीं ले सकते ध प नहीं ले सकते धैनी प मतलब आपको छलांग लगाना बकरे बनाना है और ऐसे गम गे के साथ गंधार स्वर के साथ रहेंगे तो ग रे सा गा म फिर रे ओ सा ऐसे नहीं रे सा ये नहीं कर सकते हैं अनकार गंधर और धहब जो है वो बकर स्थिति में और ये पूर्वांग प्रधान राग है पूर्वांग जैसे हमने पूरी सरगम गाई उसके नोट के दो भाग होते हैं एक उत्तरांग एक पूर्वांग सारे गामा जो स्वर हैं सारे गामा ये पूर्वांग में आते हैं पध है नी सा ये उत्तरांग में आते हैं तो ये जो मैंने कहा ना पहले मंद्र सप्तक में अधिक गाया जाता है इसका मतलब पूर्वांग विशेषता की ओर जा रहा है तो ये पूर्वांग प्रधान रहा है इसमें तो पूर्वांग में जितना गाएंगे इतना अच्छा खिलके भा रहेगा ये और धगे पर इसकी अधिक संगति है जो कि वक्र स्थिति में लग रहे यही है तो मैं इसके थोड़ा सा कैसे इसका विस्तार करते हैं राह का मैं वो आपको जरूर जरूर सुनाई बताता हूं तो विस्तार इस तरह से होगा सा रे मे सा रे म गे म पद नी पद सा सा सा नी निषणी प मग मे स इसका राग का चलन है हम्म इस तरह से इसको ले सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से इसका चलन आप शुरू कर सकते हैं तो एक प्रैक्टिस आपको करके सर ने बताया है और इस तरह से आप सुबह के समय में प्रातः काल जो है ये गीत ये राग का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं राग दरबार काड़ा तो इसका अच्छी तरह से आप अरो और आपने देखा थोड़ा सा बकर स्थिति में जाकर इसको करना होता है सरल सा नहीं करना है और आगे हम लोग देखेंगे की इसमें किस तरह से और बातें हैं वो हम सर से सुन रहे हैं इस राग में जो है ये कहा जाता है कि जब अकबर के दरबार में थे तानसेन जी तो उन्होंने दरबारी कांगड़ा सुननी थी लोगों को अच्छा। तो उनको अकबर को चढ़ा दिया कि महाराज तानसेन को दरबारी कांगड़ा राग नहीं आती है अच्छा अच्छा केवल दरबारी आती है तो <laughs> ऐसी स्थिति लिखा गया है मैंने हाँ, मैंने वो भी किताबों मैं में लिखा, में लिखा हुआ बता रहा हूँ हाँ. हाँ. कि उन्होंने सब दरबारियों में मिलकर उसे चढ़ा दिया था कि महाराज ये दर, को दरबारी नहीं आती केवल दरबारी राग आती है वो भी अच्छे से नहीं आती हाँ, क्योंकि लोगों को सुननी थी उन दरबारियों को उनसे राग सुननी थी तानसेन जी ऐसे नहीं गाते थे वो तो जब कॉम्पिटिशन हो जाता था तो वो अच्छे से गाते थे तो लोगों को कहा दरबारी कहने सुननी थी उनको पता था ये बहुत अच्छा गाते है लेकिन ऐसे कहेंगे तो नहीं गाएंगे तो महाराज को उल्टा बोलते हैं ये नहीं गाएंगे इनको आती नहीं है तो महाराज कहेंगे नहीं कैसे नहीं आती मेरे रत्नों में से हैं तानसेन तो भाई उनके भी तो प्रतिष्ठा का सवाल <laughs> था उस समय स्टेज का सवाल था तो उन्होंने कह दिया बस कैसा नहीं चाहिए मुझे तो तब उन्होंने ये गाया था तो दरबारी कांगड़ा जो राग तानसेन की ही देने उन्होंने ही इसको शुरू किया हाँ शुरुआत की थी और इसमें जो मैंने सब आपको बताई दिया बाकी जो प्रैक्टिस करने का तरीका है कैसे गाना है और एक बार मैं वापस छोटा ख्याल सुना देता हूँ और वो अच्छे से प्रैक्टिस उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कौन कौन से फिल्मी गाने हैं जो इस राग पर आधारित है तो है। उन गानों को सुनकर के भी हम थोड़ी सी नॉलेज हाँ, ले सकते हैं क्योंकि गाना प्योर आपका उस राग में नहीं होता है लेकिन उस राग की प्योर छाया जरूर नजर दिख, आता दिखाई हाँ। देता है जी। हम प्योर राग नहीं कह सकते प्योर राग तो जो मैं सुना रहा हूँ ये प्योर है।, है ये रीच ओरिजिनल राग है तो एक बार मैं इसके दोबारा से छोटा ख्याल सुनाऊंगा घर जाने दे दोड़ मोरी बैया घर जाने दे छोड़ मोरीबैया हाँ हाँ करते तुर पैया पड़त हो मोहन से झगराईया घर जाने दे छोड़ मोरीबैया घर जाने दे नगर डगर के लोग ब हैं नगर डगर के लोग बह हैं चर्चा करत ब्रजनारियाँ जाओ जी जाओ जी तुम खाओगे गारियाँ जाओ जी जाओ जी तुम खाओ के गारियाँ मोहन से जगे रैया घर जाने दे छोड़ मोरी बैया घर जाने दे छोड़ मुरी बैया तो दोस्तों इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा आपको इसलिए सुनाया ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो तो अभी आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें फिल्मी गीत हैं वो किस तरह से जुड़े हुए हैं कि इसमें ये राग दरबारी कानडा है हाँ रमेश जी मैं बताऊंगा कि दरबारी कानडा राग कौन कौन से गाने में है नाइनटीन जो विश्वास मूवी आई थी उसमे कल्याण जी आनंद जी ने एक गाना कम्पोज किया था चांदी की दीवार न तोड़ो और जो मुकेश जी ने गया इस गाने के अंदर दरबारी कांगड़ा है जिसकी पूरी छाया नजर आती है एक दूसरा गाना है उन्नीस सौ चौसठ में मूवी आई थी लीडर उसमें नौसाद जी ने कंपोज किया आशा भंसले जी ने गाया है गाना है दयारे दया लाज मुहे आए सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल क्योंकि से जब भी राग कह सकते हैं आप हाँ। जी, जी जी जी जब भी गीतों को एक रूप दिया जाता हाँ। है संगीत के साथ जोड़ दिया जाता है तो कहीं न कहीं उग की जो छवि है वो दिखाई दिखाई लेकिन उसको खूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारा कम्पोजिशन बहुत सारा कम्पोजिशन अड़ा बड़ा इकट्ठा किया जाता है हाँ एक बहुत अच्छा गाना है जो सभी दोस्तों को भी पता होगा देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार साजन का एक सॉन्ग है ये जो नदीम श्रवण जी ने कंपोज किया था उन्नीस सौ इक्यानवे में आया ये अलका याग्नि जी ने ये गाना गाया है इसमें भी दरबारी कांगड़ा की पूरी छवि पूर नजर छे तो बहुत फेमस सॉन्ग है माई थिंक इसको गाने के बाद भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी एक आया था कितना हसीन है मौसम जो लता जी ने गाया है श्री रामचंद्र जी ने से कंपोज किया था, किया था। आजाद मूवी के लिए जो 1955 में आई थी हाँ अच्छा गीत बना था ये बहुत हाँ। ही सुंदर गीत है एक और फेमस सॉन्ग मूवी है नमक हराम 1982 में आई है गाना था पग घुंग बांध, बांध मीरा रे किशोर कुमार जी ने गाया और बपी लहरी जी ने संगीत दिया था उसका मेरा लेकिन जो मैंने अभी ये गाना गाया तो ये तो उसकी तरफ जा रहा है की तरफ। की तरफ हमने सुना है वो मालकोस ने सुना है लेकिन इस गाने को जो किशोर वो थोड़ा डिफरेंट तरीके दरबारी कानडा में उसको उन्होंने इसमें बैठाया एक है एक सॉन्ग था मूवी है बाबरे नैना जो नाइनटीन में आई उन्नीस सौ में आई तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं जो मुकेश जी ने गाया है रोशन जी ने इसे कंपोज किया था दरबारी कानाडा में मोहम्मद रफी जी ने एक गाना गाया था आपकी परछाई मूवी में मैं निंगा तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे ये मदन मोहन जी ने कंपोज किया था उन्नीस में आई थी बहुत सारे सॉन्ग हैं जो इस राग पर आधारित हैं और इस राग की जो छवि है दरबारी कानाडा का वो उस गीतों में दिखाई देता है तो आप इसका अच्छी तरह से थोड़ा सा आपको पहचान हो इसलिए बाकी तो आपको जो अभ्यास बताया गया है जो चलन आपको दिया गया है जो अभ्यास गीत आपने सुना है वही आपको प्रैक्टिस में काफ़ी मदद करेगा जितना इसका राग आरो और जो बताया गया है जो अलग स्थिति से बकर अवस्था में इसको गाना है या बिठाना है तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं थोड़ा भी इधर उधर हो जाएंगे आप तो राग बदल जाएगा इसलिए बहुत जरूरी है राग दरबारी कांडड़ा का जो सिस्टम है जो इसका रूप है जो इसका स्वरूप है वो सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और उसका प्रैक्टिस जब तक आप करते हैं पूरी तरह से पकड़ आने तक इसका अभ्यास कीजिए और उसके बाद इसको किसी भी रूप में कंपोजिशन में डाल सकते हैं वो दूसरी बात है लेकिन पहला आप जब सीखेंगे तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ के इसकी प्रैक्टिस करे और संगीत में बहुत अच्छी तरह से आप आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही और आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा है इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर तो चलिए इसी के साथ मुझे और बालकृष्ण जी को दीजिए इजाजत नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो बर तुझे मिलने को कब से था मैं बेखरा अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को खरा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 में साथ निभाने की आज वो अपने शहनाइयों की गूंज की। की में दब के रह गई आह दीवाने की धन मानों ने दीवाने का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 सूरी जागे गे भैयाे दैया लाज मोहिला लाज तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं वापस बुला ले। मैं में सजदे में गीरा मालिकुभाले आई कि ने मगर ये गुल खिलाया जलाया शिया सयाद ने बरनोच डाले मुझको मालिके तेरी